माँ की बातें स्वामी अरूपानंद बारह जून 1913 सौ जयराम बाटी दोपहर में माँ खाने बैठी है राजू को भी बगल में बिठाकर खिला रही हैं माँ राजू से कह रही हैं ले खा ले यह गांदाल का झोल एक प्रकार की लता जो दवाई के काम आती है उसके पत्ते की रसदार तरकारी है ठाकुर इसे खाते थे वे गाँदाल गूलर तथा कच्चा खेला पसंद करते थे उन्हें पेट की बीमारी थी तो ले दूध पी ले राधु और नहीं खाऊंगी माँ खा ले और थोड़ा खा ले हम लोगों से ठाकुर की बीमारी के समय उन्हें कुमार टोली के गंगा प्रसाद सेन को दिखाया गया कबिराज ने पानी बंद करके दवाई लेने को कहा ठाकुर आकर सबको पूछने लगे क्यों जी पानी पिए बिना रह सकूँगा जिसको देखते उसी से पूछते पाँच साल के बच्चों को भी पूछते क्यों बिना पानी के रहा जा सकता है वे कहते हाँ क्यों नहीं मुझसे पूछा क्या रह सकूंगा? मैंने कहा क्यों नहीं रह सकोगे उन्होंने कहा अनार के दानों को धोकर उसका पानी पोछ कर देना होगा देखो यदि तुम लोग कर सको मैंने कहा वह तो माँ काली जैसा करेंगे यथासाध्य उनकी इच्छा से होगा अंत में मन में निश्चय कर उन्होंने पानी बंद करके दवा खाई मैं रोज उन्हें तीन चार शेर और आखिर में तो पाँच छः शेर तक दूध देती थी मंदिर का ग्वाला मुझे ज़्यादा करके दूध दे जाता था वह कहता वहाँ मंदिर में देने से काली का भोग बेटे लोग पुजारी लोग अपने घर ले जाएंगे न मालूम किसको खिलाएँगे पिलाएंगे यहाँ देने से वे ठाकुर खाएँगे इसलिए पाँच छः शेर तक दे जाता वह बड़ा भक्त था मैं उसे संदेश रसगुल्ला आदि मिठाई जो उस समय बहुत आती थी देती दूध को आग में अटाकर उसे एक डेढ़ शेर बना लेती वे पूछते कितना दूध है मैं कहती कितना क्या शेर भर पाँच पा होगा वे कहते नहीं अधिक होगा यह मोटी मलाई जो दिख रही एक दिन गोलाब माँ वहाँ थी उन्होंने उससे पूछा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 और एक दिन गोलाब को पूछने लगे कि कितना दूध आता है गोलाब ने कह दिया एक बर्तन दूध यहाँ का और एक बर्तन दूध काली मंदिर का सुनते ही बोले हाँ इतना दूध बुलाओ बुलाओ उससे पूछो मेरे पहुँचते ही उन्होंने कहा बर्तन में कितना दूध समाता है कितने छटा कितने पाव? मैंने कहा कितने छटा कितने पाओ यह सब मैं नहीं जानती दूध पीना है तो बर्तन में कितने छटा कितने पाओ दूध धरेगा इसकी क्या ज़रूरत इतना हिसाब कौन रखे उन्होंने कहा इतना दूध क्या हजम होगा इसीलिए तो पेट भारी रहता है और सचमुच उस दिन उनका पेट गड़बड़ा गया मैंने पूछा कैसा दस्त हो रहा है उन्होंने कहा सफ़ेद मैदे जैसा एक एक करके पंद्रह बार शौच को गया हूँ तुम लोगों की ऐसी सेवा मुझे नहीं चाहिए उस दिन रात को भी उन्होंने कुछ नहीं खाया भात बड़ा ही रह गया मैंने थोड़ा सा साबुदाना बना दिया था गुलाब ने कहा माँ मुझे पहले से बतला देती मुझे मालूम नहीं था सारा खाना नष्ट हो गया मैंने कहा खिलाने के लिए झूठ बोलने में कोई दोष नहीं है मैं इसी प्रकार उनको समझा बुझा कर खिलाती हूँ हम लोगों से उनका शरीर अच्छा स्वस्थ हो गया था मैं मुझे तो लगता है कि मन ही सब कुछ है माँ हाँ मन ही तो बात है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 उसी समय से मुझे इस पर विश्वास है विभूति अच्छा धर्म के पुजारी बौद्ध लोग दवाइयाँ देते थे तो धर्म का मतलब है बुद्ध देव माँ हमारे यहाँ भी धर्म मंदिर है उधर उस ओर मैं मुझे मालूम है सब जगह धर्म अर्थात बुद्ध मूर्ति है माँ यहाँ जो मूर्ति है वह कच्छप के रूप में और उसे सुंदर नारायण कहते हैं विभूति मूर्ति आसन के समान है न इसके नीचे चार पाए हैं माँ हाँ बीच में थोड़ा ऊंचा है विभूति वह कच्छप नहीं है वह बुद्धासन है बुद्धावस्था अस्थि नास्ति के परे है तो उनकी कोई मूर्ति हो नहीं सकती इसलिए उनको केवल आसन बताया है माँ वह हो सकता है हमारे इसी धर्म की लड़के लोग पूजा करते हैं